क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज आपकी आप आप खुशी को और बढ़ा देते हैं आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में बातें करेंगे और खुशी की बात ये है जो बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आज के हमारे खास वक्ता है दवे जी उन्हीं से हम बैंकिंग सेक्टर में कैसे करियर बना सकते हैं पूरा शो हमने कहा कि आप मेरी तरह होस्ट कीजिए <laughs> हम उन्हीं से सुनेंगे इस पूरे कार्यक्रम को और मैं भी आपकी तरह सुनने वाला हूँ सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार दोस्तों मैं हूं अरजय पंक्ति और आज हम बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र में करियर के बारे में तो शुरुआत करते हैं भारत में बैंकिंग के सफर की शुरुआत से वो सफर जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आकार दिया और जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया दोस्तों जब हम बैंक शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो तस्वीर आती है वो होती है काउंटर पासबुक और नकद लेन की लेकिन असल में बैंकिंग उससे कहीं ज्यादा है बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीड होती है अगर अर्थव्यवस्था एक शरीर है तो बैंक उस शरीर की रक्तवाहिनी प्रणाली है जो पूंजी यानी धन को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाती है सोचिए जरा जब कोई किसान अपने खेत के लिए ट्रैक्टर खरीदता है जब कोई महिला अपना छोटा व्यवसाय शुरू करती है जब कोई छात्र एजुकेशन लोन लेकर अपने सपने पूरे करता है तो हर जगह एक बैंक की भूमिका होती है यानी बैंकिंग हमारे जीवन का एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत आधार है अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं भारत में बैंकिंग की शुरुआत एटीनथ सेंचुरी के अंत में हुई थी साल था 1770 जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का पहला बैंक अस्तित्व में आया हालांकि यह बैंक बहुत लंबे समय तक नहीं चला पर इसी ने भारत में बैंकिंग की नींव रखी इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और एटीन में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई बाद में इन तीनों बैंकों का विलय हुआ और 1921 में बना में बना बैंक बैंक ऑफ़ ऑफ़ इंडिया। इंडिया, 1955 जब इसे राष्ट्रीयकृत किया गया, गया तो यह बन स्टेट जो आज भी देश का सबसे बड़ा बैंक है स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने बैंकिंग को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में कई कदम उठाए नाइनटीन में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और फिर 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया इसका मकसद था बैंकिंग सेवाओं को केवल अमीर वर्ग तक नहीं बल्कि आम जनता तक पहुंचाना। और सच में उस फैसले ने भारत की दिशा बदल दी क्योंकि अब तक बैंक सिर्फ शहरों में नहीं गाँव और कस्बों में भी खुलने लगे धीरे धीरे बैंक आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन गया आप सोचिए आज एक गांव का किसान शहर का व्यापारी या नौकरी पेशा व्यक्ति सभी किसी न किसी बैंक से जुड़े हैं और यही बैंक हमारी अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाते हैं अब बात करते हैं आधुनिक दौर की बैंकिंग की 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ और बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेट बैंकों का प्रवेश हुआ आईसीआईसीआई एच डी एफ बैंक जैसे बैंकों ने ग्राहक सेवा और तकनीक के नए मानक तय किए आज हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 43 से अधिक विदेशी बैंक और सैकड़ों रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। यानी बैंकिंग अब सिर्फ शहरों की चार तक सीमित नहीं रही यह हर गाँव हर कोने में पहुंच चुकी है और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बैंकिंग ने हमारे सामाजिक ढांचे को भी बदल दिया है कभी महिलाएं आर्थिक निर्णयों से दूर रहती थी आज जनधन खाता और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए वे खुद बैंकिंग कर रही है बचत कर रही है और अपने परिवार के भविष्य को सवार रही है पहले गाँव के लोगों को बैंकिंग की शाखा तक पहुँचने में मीलों चलना पड़ता था आज बैंकिंग ऐप से सब कुछ उनके हाथों में है और यह सब मुमकिन हुआ बैंकिंग के उस लगातार विकास से जो हर दशक में एक नई दिशा लेकर आया अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ने भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के खाते खुले जिनके पास पहले कोई बैंक खाता नहीं था ये सिर्फ खाते नहीं थे ये थे आर्थिक आजादी के दरवाजे दोस्तों बैंकिंग का यही असली सौंदर्य है यह केवल पैसों का लेनदेन नहीं बल्कि विश्वास और अवसर का माध्यम है और इस पूरी प्रक्रिया में बैंकिंग सेक्टर ने लाखों युवाओं को रोजगार भी दिया है हर शाखा में हर पद पर क्लर्क अधिकारी प्रबंधक सब अपने अपने स्तर पर देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं आज बैंकिंग केवल नौकरी नहीं एक राष्ट्र निर्माण की यात्रा है इसलिए अगर आप एक ऐसे करियर की तलाश में हैं, जो जहां स्थिरता भी हो और समाज सेवा का अवसर भी तो बैंकिंग की दुनिया आपके लिए बनी है आगे सुनेंगे कि बैंकिंग में आने के क्या क्या रास्ते हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं होती है और किस प्रकार का प्रशिक्षण या योग्यता आवश्यक है तो जुड़े रहिए हमारे साथ मैं हूं आपकी दोस्त आरजे पंक्ति और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त अरजय पंक्ति और अब तक हमने जाना भारत में बैंकिंग का सफर कैसे यह सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुकी है तो चलिए अब वक्त है ये समझने का कि अगर कोई युवा इस दुनिया में कदम रखना चाहता है तो कैसे रखे यानी बैंकिंग में करियर के रास्ते क्या है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर भारत के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है सरकारी हो या निजी दोनों ही क्षेत्रों में हर साल लाखों युवाओं को रोज़गार मिलता है लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ स्थिरता यानी कि जॉब सिक्योरिटी सम्मान और विकास के अवसर तीनों साथ में मिलते हैं आइए जानते हैं इस रास्ते की शुरुआत कहाँ से होती है सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि बैंकिंग में दो मुख्य प्रकार के पद होते हैं क्लरिकल कैडर यानी क्लर्क और ऑफिसर कैडर यानी कि अधिकारी दोनों ही पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं और चयन प्रक्रिया भी थोड़ी अलग होती है आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाएं सबसे लोकप्रिय है हर साल लाखों उम्मीदवार IBPS PO और IBPS बी क्लर्क की परीक्षा में शामिल होते हैं इसके अलावा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी अलग परीक्षाएं आयोजित करता है जैसे SBI PO और SBI बी क्लर्क और अगर आप देश के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करना चाहते हैं तो वहाँ भी अलग अवसर जैसे कि RBI बी असिस्टेंट और RBI बी आई ग्रेड भी ऑफिसर मिलता है अब सवाल आता है कौन आवेदन कर सकता है कोई भी ग्रेजुएट छात्र किसी भी विषय से आवेदन कर सकता है चाहे आपने आर्ट्स कॉमर्स या साइंस से पढ़ाई की हो बैंकिंग की परीक्षा में बैठने का अवसर सभी को मिलता है कुछ पदों के लिए जैसे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर विशेष योग्यता की जरूरत होती है जैसे आई टी ऑफिसर के लिए कंप्यूटर साइंस लॉ ऑफिसर के लिए लॉ में डिग्री एचआर ऑफिसर के लिए एमबीए और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन लेकिन अगर आप एक सामान्य ग्रेजुएट है तो पीओ कि प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क जैसी परीक्षाओं के द्वार लिए पूरी तरह खुले हैं। अब सरा समझते हैं कि यह चयन प्रक्रिया कैसे होती है लगभग सभी प्रमुख बैंक परीक्षाओं में तीन चरण होते हैं प्रलिमिनरी एग्जाम मेन एग्जाम और इंटरव्यू या लैंग्वेज टेस्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम जिसको प्रीलिम्स भी कहते हैं प्रीलिम्स में सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति और इंग्लिश की बुनियादी समझ की जांच होती है उसके बाद आती है मेंस मेंस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस बैंकिंग नॉलेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो उम्मीदवार इन दोनों चरणों को पास कर लेते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है और बाद में स्थानीय भाषा में दक्षता का टेस्ट भी लिया जाता है यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होती है चयन के बाद उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे अगर आप पीओ बनते हैं तो आपको बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स के तहत अकाउंटिंग लोन प्रोसेसिंग ग्राहक सेवा और नीतिगत नियमों की ट्रेनिंग दी जाती है यह ट्रेनिंग लगभग तीन से छह महीने तक चलती है इसके बाद आपको किसी शाखा या विभाग में पोस्ट किया जाता है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है सीखने समझने और आगे बढ़ने की क्लर्क के रूप में चुने गए उम्मीदवारों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे ग्राहक सेवा नकद लेन देन पासबुक एंट्री और डिजिटल प्रक्रियाओं को सही तरीके से संभाल सके दोस्तों बैंकिंग करियर की एक बहुत खास बात है यहाँ ग्रोथ की कोई सीमा नहीं एक क्लर्क भी मेहनत और अनुभव के बल पर ऑफिसर बन सकता है और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर आगे चलकर ब्रांच मैनेजर रीजनल हेड या जनरल मैनेजर तक पहुंच सकता है समय समय पर बैंकों में इंटरनल प्रमोशन और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जिससे आप अपने अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और हर प्रमोशन के साथ आपकी जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता दोनों बढ़ती जाती है पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट बैंकिंग में भी करियर की अपार संभावनाएं हैं, जैसे एच बैंक आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक आईडीएफ सी फर्स्ट बैंक और बहुत सारी प्राइवेट बैंक है जिनमें काम करने का वातावरण तेज और परिणाम उन्मुख होता है यहां वेतन अधिक होता है लेकिन प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा होती है वहीं अगर आप रूरल बैंकिंग या कोऑपरेटिव बैंकिंग की दिशा में रुचि रखते हैं तो वहां भी कई अवसर है खासकर उन लोगों के लिए जो अपने क्षेत्र में रहकर सेवा करना चाहते हैं इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी तेजी से बढ़ रहे हैं ये संस्थाएं छोटे व्यवसायों किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता देती है और इन संगठनों में काम करने का अनुभव आपको जमीनी स्तर पर समाज से जोड़ देता है अब बात करते हैं किन गुणों की जरूरत होती है एक सफल बैंक कर्मी बनने के लिए सबसे पहला है ईमानदारी और जिम्मेदारी क्योंकि बैंक का, का काम विश्वास पर टिका होता है दूसरा है संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स ग्राहकों से संवाद करते समय धैर्य और नम्रता बेहद जरूरी होती है तीसरा है संख्यात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता यानी डेटा और अंकों के साथ सहज होना और चौथा है तकनीकी समझ क्योंकि अब बैंकिंग पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है अगर आपके पास ये चार गुण हैं, तो समझिए बैंकिंग में सफलता सिर्फ समय की बात है तो दोस्तों ये थी बैंकिंग में करियर की प्रमुख रास्ते यह क्षेत्र न सिर्फ नौकरी देता है बल्कि एक दिशा भी देता है सेवा की स्थिरता की और आत्मसंतोष की आगे हम बात करेंगे बैंकिंग उद्योग में बदलाव स्वरूप की और ये भी बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग को एक नए युग में पहुंचा दिया है मैं हूं आपकी दोस्त आरजे पंक्ति आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ने देखा होगा बैंक में सिर्फ कैश काउंटर पर काम करने वाला ही कर्मचारी नहीं होता एक बैंक असल में सैकड़ों भूमिकाओं से चलती मशीन की तरह है जहां हर व्यक्ति हर विभाग हर निर्णय अर्थव्यवस्था को दिशा देता है तो चलिए अब जानते हैं बैंकिंग में कौन कौन से मुख्य क्षेत्र है जहां आप अपने सपनों का करियर बना सकते हैं सबसे पहला है रिटेल बैंकिंग यानी कि हर घर तक बैंक ये वो विभाग है जहां ग्राहक और बैंक आमने सामने होते हैं सेविंग्स अकाउंट लोन एटीएम, डेबिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट यही सब रिटेल बैंकिंग के हिस्से हैं। यहां काम करने वाले कर्मचारी लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से सीधे जुड़े होते हैं अगर आपको लोगों से बातचीत करना उनके वित्तीय सवाल सुलझाना अच्छा लगता है तो रिटेल बैंकिंग आपके लिए सही रास्ता है दूसरा है कॉरपोरेट बैंकिंग यानी कि बड़े उद्योगों के साथी यह वो क्षेत्र है जहां बैंक बड़ी कंपनियों और उद्योगों के साथ काम करता है जैसे किसी फैक्ट्री को नई मशीनरी खरीदने के लिए लोन देना या किसी बड़ी कंपनी को इंटरनेशनल बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग देना यहां विश्लेषण की क्षमता जोखिम की समझ और वित्तीय रणनीति की समझ बहुत जरूरी होती है तीसरा है एग्रीकल्चरल और रूरल बैंकिंग यानी कि भारत की जड़ों से जुड़ा भारत की आत्मा गांव में बसती है और वहां तक पहुंचता है हमारा बैंकिंग नेटवर्क कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए फाइनेंस ये सब इसी क्षेत्र का हिस्सा है अगर आपके मन में सेवा की भावना है और आप समाज के आधार स्तंभ किसान से जुड़े रहना चाहते हैं तो यह क्षेत्र आपके लिए बेहद सशक्त मंच है चौथा डिजिटल और टेक्नोलॉजी बैंकिंग यानी कि भविष्य का रास्ता ये वो क्षेत्र है जहां आज बैंकिंग की नई पहचान है डिजिटल बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल एप्स यूपीआई साइबर सिक्योरिटी डेटा एनालिटिक्स अगर आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशन और नए समाधान बनाने में दिलचस्पी है तो बैंकिंग का डिजिटल पक्ष आपके लिए सबसे रोमांचक अवसर लेकर आता है पांचवा है ट्रेजरी रिस्क और इन्वेस्टमेंट यानी कि बैंक की नींव के रक्षक ये वो क्षेत्र है जहां आपका ज्ञान थोड़ा विशिष्ट और गहराई वाला होना चाहिए यहां बैंक अपने धन का प्रबंधन करता है जोखिम का मूल्यांकन करता है और निवेश की रणनीति तय करता है इस क्षेत्र में काम करने वालों को अर्थव्यवस्था मार्केट और नीति तीनों की समझ होनी चाहिए आज बैंकिंग में महिलाओं की सशक्त भूमिका देखने को मिलती है आज भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री में महिलाएं न केवल कार्यरत हैं बल्कि नेतृत्व भी करती है अरुंधति भट्टाचार्य उषा अनंत सुब्रमण्यम और कई अन्य नाम आज प्रेरणा बन चुके हैं बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिभा और ईमानदारी की पहचान तय करती है लिंग नहीं अगर हम करियर ग्रोथ और प्रशिक्षण की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे खास बात यह है कि हर कर्मचारी को समय समय पर ट्रेनिंग मिलती रहती है नई नीतियाँ नए, नए प्रोडक्ट्स नई तकनीक सबका ज्ञान बैंक खुद आपको देता है यानी एक बार बैंकिंग में कदम रख दिया तो सीखने की यात्रा कभी खत्म नहीं होगी तो दोस्तों बैंकिंग कोई एक रास्ता नहीं ये एक पूरा विश्व है जहा हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने सीखने और समाज को योगदान देने का मौका मिलता है आगे हम जानेंगे बैंकिंग उद्योग का बदलता स्वरूप सुनते रहिए रेडियो मधुबन मैं हूं आपके दोस्त आरजे पंक्ति सुनते रहो मुस्कुराते रहो ल आय भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखल आय भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखल जै सखिलता इंद्र धनुष जै सखिलता ्रधनुष मन को यू हर्षान मन क्यों हर्षान ज्ञान सूर्य शिखर पे आए भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य शिखर पे बना रहे है जीवन स्नेह सुचिता सूत्र से मन कितना प्यार है ये बंधन अनंत शक्तिया भर रहे गुणों की लाए हैं सौगाते दीव्य गुणों की हमको देव बनाने हमको देव बनाने ज्ञान सूर्य आबू पे आए भाग बनाने ज्ञान सूर्य बू शिख मिलन मनाए शक्तियों से वो भर जाए निश्चिंत निर्भय कमल पुष जीवन को बनाए जो प्रभु से मिलन मनाए से वो भर जाए निश्चिंत निर्भय कमल पुषुसा जीवन को तो बनाए नई दुनिया के वन अधिकारी नई दुनिया के वन अधिकारी गाए वो दिव्य तराने ज्ञान सूर्य आबू शिखर पे आए भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखर पे आए भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखर पे जैसे शखिलता इंद्रधनुष जैसे खिलता इंद्रधनुष मन को यू हर्षान मन को यू हर्षानी ज्ञान सूर्य आभू शिखर में आए भाग्य बनाने सूर्य आबू शिखर पे आए भाग्य बना ज्ञान सूर्य आबू पे अपने करियर की उड़ान को देन नई दिशा क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर हर शनिवार हमारे मजेदार और अनुभवी होस्ट आर्ज रमेश के साथ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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। चलिए बात करते हैं बैंकिंग उद्योग के बदलते स्वरूप की बैंकिंग जो सिर्फ जमा और निकासी तक सीमित थी आज भारत के हर नागरिक के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है वो दिन गए जब बैंक का मतलब था पासबुक लंबी कतारे और कैश काउंटर अब बैंकिंग का मतलब है मोबाइल पर एक टैप डिजिटल ट्रांजैक्शन और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं डिजिटल क्रांति और बैंकिंग के नए चेहरे की तो बीते एक दशक में भारत ने जो डिजिटल छलांग लगाई है वो बैंकिंग क्षेत्र में एक शांत क्रांति लेकर आया है कभी सोचा है पहले जहाँ एक खाते के लिए घंटों लाइन लगती थी वहीं आज कुछ मिनटों में ही ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है अब बैंक हमारे पास नहीं आता हमारी उंगलियों पर आ गया है यूपीआई मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल वॉलेट और क्यू कोड इन सब ने बैंकिंग को पेपरलेस कैशलेस और टाइमलेस बना दिया है चलिए बात करते हैं यूपीआई के बारे में दुनिया को सिखाने वाला भारत यानी कि यूपीआई सिस्टम भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियों तक हर कोई यूपीआई से जुड़ा है हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसका असर सिर्फ सुविधा तक सीमित नहीं है बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और गति आई है ये वही भारत है जहां अब कैश नहीं तो क्या हुआ जैसी सोच बन चुकी है अब बात करते हैं फिनटेक के उदय के बारे में फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आज बैंकिंग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है कभी बैंक सिर्फ शाखाओं यानी कि ब्रांचेस से चलते थे अब वो मोबाइल एप्स, चैटबोर्ड्स और एआई से चलते हैं फिनटेक कंपनियां जैसे कि फोन पे, पेटीएम गूगल पे रेजर पे आज बैंकों के साथ मिलकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रही है यानी बैंकिंग अब एक ईको एक बन चुका है जहाँ टेक्नोलॉजी डेटा और इनोवेशन तीनों साथ चल रहे हैं ग्राहक सेवा ने भी नया स्वरूप लिया है पहले ग्राहकों को बैंकिंग के हिसाब से चलना पड़ता था अब बैंक ग्राहकों के हिसाब से बदल रहा है अब बैंक पूछता है आपको क्या चाहिए किस तरह की सेवा आपको सुविधाजनक लगेगी ग्राहक अनुभव यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस अब केंद्र में है एआई आई चैट पॉड्स वर्चुअल असिस्टेंट्स और वीडियो के इन सब ने ग्राहक सेवा को और आसान बना दिया है इन सब के बीच साइबर सुरक्षा की बात होनी भी जरूरी है साइबर सुरक्षा में नई चुनौती और ज़रूरत भी है जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ सुरक्षा का सवाल भी है बैंकिंग सेक्टर आज सबसे अधिक निवेश साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है क्योंकि अब पैसा सिर्फ तिजोरी में नहीं है क्लाउड और नेटवर्क में भी है इसलिए बैंकिंग में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों डेटा एनालिस्ट और टेक्नोलॉजी ऑफिसरों की भारी मांग बढ़ी है यानी आने वाले वर्षों में बैंकिंग का मतलब केवल फाइनेंस नहीं बल्कि टेक प्लस फाइनेंस यानी कि फिनटेक होगा अगर हम बात करें वित्तीय समावेशन की जहां गांव से ग्लोबल तक पहुंचने की बात होती है बैंकिंग का एक और बड़ा परिवर्तन है वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आज बैंक केवल शहरों में नहीं गाँव में भी है हर घर बैंक खाता अब सपना नहीं हकीकत है प्रधानमंत्री जनधन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा अब ग्रामीण भारत भी डिजिटल लेन देन में पीछे नहीं है किराना दुकानों पर एईपीएस e. मशीनें हैं बीसी यानी कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट गाँव गाँव जाकर बैंकिंग सेवाएँ दे रहे हैं यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं सामाजिक क्रांति है नए रोजगार और भूमिकाएं की बात करें तो बदलती बैंकिंग का अर्थ है नई नौकरियां और नई भूमिकाएं आज बैंकिंग में सिर्फ क्लर्क या अधिकारी ही नहीं बल्कि डेटा साइंटिस्ट ब्लॉक एनालिस्ट यूएक्स डिजाइनर साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ और रिलेशनशिप मैनेजर जैसे आधुनिक पद भी है बैंक अब ऐसे युवाओं की तलाश में है जो तकनीकी समझ विश्लेषण क्षमता और संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हैं अगर हम ग्रीन बैंकिंग और स्थाई विकास की बात करें तो बैंकिंग अब पर्यावरण से भी जुड़ चुकी है ग्रीन बैंकिंग की अवधारणा के तहत बैंक अब ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देते हैं जो प्रकृति सम्मत हो पेपरलेस ट्रांजैक्शन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और पर्यावरण मित्र निवेश ये सब एक जिम्मेदार बैंकिंग संस्कृति की ओर कदम है तो दोस्तों बैंकिंग उद्योग अब सिर्फ लेन देन की दुनिया नहीं बल्कि विकास नवाचार और सेवा की दुनिया बन चुका है इसका स्वरूप बदल रहा है और उसके साथ बदल रहे हैं अवसर अगर आप नए विचारों टेक्नोलॉजी और समाज के विकास तीनों को जोड़ना चाहते हैं तो बैंकिंग का यह नया दौर आपके लिए है याद रखिए बैंकिंग सिर्फ नोटों और खातों का काम नहीं यह लोगों के सपनों को साकार करने का माध्यम है उम्मीद है आपको आज केवल जानकारी ही नहीं मिली होगी बल्कि प्रेरणा भी मिली होगी कि बदलाव तकनीक और अवसर सभी आपके इंतजार में हैं जो विश्वास बांटते हैं वही बैंकिंग के सच्चे बैंकर हैं धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नई सोच एक नए विषय के साथ सुनते रहो मुस्कुराते रहो बाबा बा है पसारे इशारों से बुलाए बाबा बा है पसारे इशारों से बुलाए नैनों में अपने स्नेह लिए शांति शक्ति भरने लिए ऐसी लगन में तू होके सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको उड़ जा मन पंची तू मीठे वतन मन पंची तू मीठे वतन बाबा है पसारे इशारों से बुलाए बाबा हैं पसारे इशारों से बुलाए का संगम युग है जिसका ना परम पवित्र किरण पर से सबसे ऊंचाओ अपना धा बेला है उत्तम मधुर मिलन गंग युग है जिसका ना परम पवित्र किरण पर से सबसे ओ अपना था देह से खुद को करके न्यारा बनके के फरिश्ता सबका प्यार देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको जा मन पंची तू मीठे वतन मन पंची तू मीठे वतन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 देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको उड़ जा मन पंची तो मीठे वतन मन पंची तो मीठे वतन बाबा है पसारे इशारों से बुलाए बाबा, बाबा है पसारे इशारों से बुलाए नैनों में अपने स्नेह लिए शांति शक्ति भरने लिए ऐसी लगन में तू होके मगन ओ के मगन देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको